इतना ही नहीं उन्होंने इनके मस्तक और भुजाए काट कर घोड़े रथ पैदल तथा हाथी आदि को भी नष्ट कर दिया। वे सब विरूप होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार धनंजय अपने वत्र के समान बाणों से शत्रुओं के घोड़े हाथी और रथ आदि की धज्जिया उड़ाकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास जा पहुंचे उन्हें वहां देख आपके सैनिक रथी घुड़सवार हाथी सवार तथा पैदलों की सेना सांस लेकर पुनः उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पैने बाणों से बीजने लगे तब अर्जुन ने भी अपने बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों हाथी सवारों तथा घुड़सवारों को जमलोक भेज दिया इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर उधर छीपने लगे तो भी उन्होंने उनमें से चार महारथियों को तीखे बाढ़ मारकर जमलोक का अतिथि बना ही दिया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 तब राजा दुर्योधन ने अपने महान की आज्ञा स्वीकार की और भीम सेन को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल आए तत्पश्चात उन्होंने दस हजार हाथियों दो लाख दो सौ पैदलों पांच हजार घोड़ो और एक सौ रथों का संघार करके खून की नदी बहा दी महारथी भीम सत्रों की सेना में जिस ओर घुस जाते उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर डालते थे उनका यह पराक्रम देख दुर्योधन ने सपने से कहा मामाजी आप महाबली भीम को परास्त कीजिए इसको जीत लेने पर मैं पांडवों को विशाल सेना को भी जीती हुई समझता हूँ यह सुनकर शक्नी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार हो अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास जा पहुंचा अब भीमसेन की ओर मुड़े। ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराजों का प्रहार किया वे भीम का कवच छेद कर शरीर के भीतर धस गए उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोज के साथ शुकनी पर एक बाढ़ चलाया किंतु शक्नी ने उसके साथ टुकड़े कर डाले फिर दो भल्लों से सारथी को और सात से भीम को बिंद डाला इसके बाद एक भल्ल से ध्वजा और दो से काट दिया। फिर चार छो से भीम के चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया तब भीम सेन को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सुवल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई पास आते ही शकुनु ने उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसे फिर भीम पर ही चला दिया भीम की बाई भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी अब भीम ने प्राणों की परवाह न करके अपने बाणों से शक्नी की सेना को आच्छादित कर दिया फिर उनके चारों घोड़ों तथा को मारकर एक भल्ड से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगा यद एक प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया फिर उसका धनुष काट उसे तीखे बाणों से बेहद डाला भगवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शुक्न पृथ्वी पर गिर पड़ा उसे कर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बिठाकर कर से दूर हटा ले गया अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीम से सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे उनकी मार से पीड़ित हो जिस सबके सब योद्धा सब कर्ण के शरण में गए महाराज उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ